ओम नमः एक मिनट सुनाई दे रहा है से सब इसमें ते भगवत पादं शंकरं शंकरं। भगवान भगवा शंकरचार्य तरफ प्रणीता उपधि सहस प्रश्न और उत्तर के माध्यम से शिष्य के मन की अपनी स्वरूप बोध में जो शंका होती है उसको निराकरण करके स्वरूप बोध कराने के लिए भगवान भास्कर के प्रयास है पहले पूछा कि तुम कौन हो तो बोलता तो क्या इसलिए आए हो यहाँ पे तो संसार सागर को पार करने के लिए पार कौन करेगा संसार सागर को जो शरीर मर जाता है क्या वो पार करेगा तब शरीर तो तो तो को भी तो घूमता रहता है तो इस सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्मता छोड़ देना ही जो है आत्म स्वरूप का बोध हो जाता है वो संसार बंधन से भी छुड़ा देते हैं कल हम लोगों ने कहने पर प्रश्न हुआ था ये जो बो, बोला कि अधरूप हुआ अधरूप किसने हुआ कि जैसे बाहरी वस्तु में हम देखते हैं जुमे सर्व के आरोप होते हैं शुक्ति का मेरा आरोप होते हैं इसी प्रकार आत्मा में शरीर आरोपित है शरीर कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं है और आत्मा में शरीर आरोपित है परंतु होता क्या है फिर आत्मा के धर्म शरीर में और शरीर के धर्म आत्मा में कोई आरोप कर लेते हैं ये चीज सामान्य रूप होता है कि शरीर के धर्म आत्मा में मतलब मैं जन्मने मरने वाला हूँ मैं सुखी दुखी हूँ मैं गोरा काला हूँ मैं बुद्धिमानी जो शरीर इंद्रियों के धर्म आत्मा में आरोप करते हैं और आत्मा के धर्म मतलब शरीर में क्या करते हैं कि ये अस्तित्व मैं आत्मा हमेशा रहना चाहते है आत्मा की अस्तित्व आत्मा की स्पुरन वो जो है शरीर के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा तो शरीर हमेशा रहना चाहता है तो उसका तो मृत्यु है जन्म मृत जो पैदा हुआ इस प्रकार से और जो है शरीर का और भी धर्म अधिकतर जो का होता है अधिष्ठान में अब तो परंतु तो एक चीज ध्यान रखना है शरीर और आत्मा में शरीर शरीर आत्मा में अध्यक्षित है परन्तु तो आत्मा शरीर में अध्यक्षित नहीं है केवल आत्मा के धर्म शरीर में अध्यक्षित है ये आत्मा के धर्म शरीर में अध्यक्ष है तो क्या हो जाएगा आत्मा भी शरीर की तरह एक मिथ्या वस्तु तो हो जाएगा तब तो हम बोध की के तरह शून्यवादी हो जाएंगे इस पक्ष इस पक्ष हमारा पक्ष नहीं है इसीलिए इतर इतर हम बोलते हैं बोला था कि तब तो प्रत्यक्ष शरीर यदि मिथ्या होगा प्रत्यक्ष प्रमाण के तरह हमें शरीर दिखाई पड़ते हैं क्या प्रत्यक्ष प्रमाण के तरह हम दिखाई पड़ता है आत्मा में शरीर है ये दिखाई पड़ता है क्या आत्मा शरीर आत्मा देखने जो वस्तु है क्या निष्प्रकार किसी बर्तन में कुछ चीज रखा हुआ तो बर्तन और जो चीज रखा हुआ ऐसा दिखाई पड़ता है जैसा मतलब दूध में घी स्टार तो अथवा तिल में तेल अथवा कोई चित्रपट में चित्र निष्प्रकार ये दिखाई पड़ता है ऐसा आपको आत्मा में शरीर है दिखाई पड़ता है क्या क्योंकि आत्मा देख के हम लोग है नहीं इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ विरोध हो जाएगा ये भी तो नहीं बोल सकते तो हमको दिखाई पड़ता है सर्प दिखाई दे, नहीं देगा वो तो कल्पना मात्र है सर्प इसका प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ जो विरोध होगा बोल रहे हो वो विरोध भी नहीं है क्योंकि प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं होता क्या ये आत्मा में शरीर आरोपित है और शरीर दिखाई पड़ता है है इसलिए से इस प्रकार आकाश हमको प्रत्यक्ष तल मल आदि दिखाई पड़ते हैं मतलब नीला रंग का ना कोई आकाश में कोई तल है ना कोई मल है ना आकाश में नीलाकार नील रंग है ना आकाश में कोई आकाश है इस प्रकार से जो है पहले जे अधारूप हुआ ये समझाया और अधारूप जो है आत्मा में शरीर का अध्यारूप है परंतु शरीर में आत्मा का अध्यारूप नहीं है केवल आत्मा का गुण शरीर में ही थे आप प्रश्न होता है ये अध्यारूप किया कौन कौन किया हमारे पास तो दो ही वस्तु है आत्मा अथवा आत्मा और अनात्मा अनात्मा तो जड़ है वो तो कुछ कर नहीं सकते और आत्मा भी अकेला तो कुछ कर नहीं सकते आत्मा तो अकेला कुछ कर नहीं सकते परंतु मानना तो ही पड़ेगा कि चेतन आत्मा नहीं हुआ है कि आत्मा चेतन है बोल रहे हैं कि शरीर संघात तो मात्र तो अलग है वो अचेतन है और दूसरे के लिए होता है तो न मत करता देहात्मा इतना शरीर जो है ये तो नहीं कर सकते आत्मा वो तो से भिन्न है और वो जो है वो चेतन भी है है और अपने लिए ही रहता दूसरे के लिए नहीं होता चेतन जड़ और संघात दूसरे के लिए होता है और चेतन अपने लिए अपने आप अप करता है तो अब मैं यदि अपने लिए अनर्थ ये सब क्यों अपने लिए अपने, तो अपने आरोप कर लिया और तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं देख रहे यानी कि आरोप भी जो है अज्ञान सी रखा वो चलता रहा कैसे चल रहा है इसका कोई अगर ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेगा नहीं नहीं तो तो मिलाओ नहीं शरीर को आत्मा के साथ बस यही तो उपाय है तब बोल रहे बेचारा कि नहीं भी भगवान कर तुम सकनो मैं मैं जो है समझ रहा हूं कि शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न वस्तु है मैं से अपने को अलग कर लू ये नहीं हो पा रहा है ऐसा तो करके, भो, तो करके ऐसा भोग किया था इस प्रकार की भावना मन में इतना धीरे रूप में बैठा रहता है वो आसानी से ज्यादा नहीं समझने पर भी उसको निकालना कठिन पड़ता है तो उसको लेकर के बोलते हैं नहीं मैं भगवान सप्त में कर अन्य न चालित हो तब तो तुम जड़ हो तब तुम अपने लिए कुछ नहीं कर सकता अपने लिए नहीं तब तुम परार्थ ही रहोगे हमेशा क्योंकि जो जड़ होता है जो संघात होता है दूसरे के लिए होता है और जब तुम अपने आप अपने को नहीं चला पा रहे हो तुम दूसरे के तरह चालित हो रहा हो तब तुम जड़ हो अब तब तुम अपने लिए नहीं हो तुम दूसरे के लिए रहोगे हमेशा जीवन प्रयुक्त तो अस्वतंत्र प्रवर्तन से जिससे तुम पीड़ित होकर के स्वतंत्रता को छोड़ करके उसी के तरह चालित हो रहा सचित मानुसार तथा ओ चेतन होगा चेतन होगा वो अपने लिए काम कर सकता तुम नहीं कर mm. तो ही लिया। ये तो तुम अपने सकता समझता अब मैंने जो बोल रहा हूं हमारे भी रखा हुआ है आप लोग भी आए जो बोल रहा हूं कुछ समझ में आता है नहीं आता है आप लोग को समझ में आता है जड़ है चेतन है आप लोग हम लोग सुनने वाले चेतन है तो आप कैसे बोल रहे हैं यदि अचेतन सुख तो दुख को उक्तम से बेतना यदि मैं अचेतन होता तो हमारे अनुभव अथवा समझ जाता हूँ जर तो नहीं हो सकता मैं चेतन हूँ यदि चेतन हो तो स्वतंत्र तो हो परार्थ तो, तो नहीं हो अब इधर तुम बोल रहे हो ये देखे ये जो हमारी कंट्रोडिक्शन तो अंदर ये लड़ाई चलता है इधर में चेतन हुआ हम जानता हूँ और सामान्य नियम है चेतन स्वतंत्र होता है परार्थ तो नहीं होता है चेतन यदि स्वतंत्र होता है तो उसके पास ही स्वतंत्रता है कि अपने जीवन की दिशा को घुमाने का इसलिए बोलते हैं कि अहम कथम भव दुख तब न जाना नहीं आपने जो अब सुख दुख अपना तो जो अनुभव आता है उसको मैं जानता हूँ आप जो कह रहे हो उसको मैं समझा हूँ तो मैं अचेतन कैसे हूँ अचेतन तो नहीं हो सकता हूँ ये भी एक बात है तब गुरु रूप बोलते हैं कि दुख दुख अच्छा तब ये ये बताओ मेरे को, ये जो को तुम और जो मेरा वक्त को तुमको समझ में आ रहा है तुम वो हो वही हो अथवा तुम उससे भिन्न हो फिर एक बार जो है झटका दे रहा है समझने के लिए ये जो सुख दुख की अनुभव में होता है और हमारी जो मैं बाको बोल रहा हूँ उसको तुम समझ में आता है तो क्या तुम ही हो तुम वाक्य हो अथवा तो तो तो समझने योग्य समझने समझने वस्तु और समझने वाला ये दोनों एक है कि भिन्न है सुख दुख समझने योग्य वस्तु है और समझने वाला उसको भिन्न है सुख दुख अपने आप अपने को नहीं समझ सकता सुख नहीं कह सकता की मैं सुख हूं दुख नहीं कह सकता कि मैं दुख हूं परंतु उसको अनुभव करने वाला उस भिन्न व्यक्ति वो कहता है क्योंकि यही होता तो सभी व्यक्ति के लिए एक ही प्रकार की सुख होती सभी व्यक्ति के लिए एक ही प्रकार की दुख होती ऐसा नहीं होता प्रत्येक एक ही वस्तु किसी व्यक्ति को दुख देता है उसी वस्तु को किसी व्यक्ति को सुख देता है एक ही वस्तु यानी कि सुख दुख वस्तु पर निर्भरित नहीं है है वो जो जैसा मना है इसीलिए सुख दुख को अनुभव करने वाला सुख दुख से भिन्न होता है जो जो जो है है है अपने आप से नहीं बोल बोल सकते हैं इसी प्रकार जिस चीज को मैं बोल रहा हूं, उसको जो समझ रहे वस्तु समझ और समझने वाला एक है कि अलग जरा अच्छी तरह समझ करके बोलो शिष्य तुरंत समझ गया इस चीज को शिष्य बोलते हैं न हम तावत अन्य मैं उससे अन्य अन्य अनन्न हूं मैं उसका अभिन्न हूँ वो नहीं हूँ तो गोल ने पूछा कैसे तुम उससे अभिन्न हो मतलब नहीं हो कैसे तुम उससे अभिन्न नहीं हो जस्मा तद उभम कर्वभूतम घटादिका में क्योंकि मतलब सुख और दुख को जैसे मैं बाहरी घट पट मठ को जानता हूँ इसी प्रकार अपने मन की जो वृत्ति जो सुख दुख उसको भी मैं जानता हूँ जैसा जिस वस्तु को मैं जानते घट पट मठ को कभी तो मन में ऐसा नहीं होता कि मैं घट हूं मैं पट हूँ मठ हूं ऐसा नहीं होता तो जो सुख दुख को भी मैं जानता हूँ तो मैं सुख ही मैं दुख क्यों क्यों बोलते हु उसको मैं सुख को देख रहा हूँ ये सुख है ये दुख है मैं सुख को देखने वाला हूँ मैं सुख को समझने वाला हूँ मैं दुख को समझने वाला हूँ तो मैं सुख दुप नहीं हूँ इसलिए पूछा ये जो तो तुम बोल तो मैं अचेतन कैसे हो सकता सकते मैं तो चेतन हूँ क्यों कैसे चेतन हूँ क्योंकि मैं सुख दुख का अनुभव करता हूँ जो आप बोल रहे हो उसको मैं समझ रहा तब आप ये बताओ कि आप जो सुख दुख को समझ रहे हैं तो आप सुख दुख शायन हो कि नहीं सुख दुख से भिन्न हो तो बोलते नहीं नहीं मैं बिल्कुल भिन्न हूँ उसका अभिन्न नहीं हूं मैं मैं भिन्न उसको कैसे समझ में आया इसके लिए कि घड़ा तो को देख करके जाने यदि मैं, मैं, मैं तो उससे तो अभिन्न होता सुख दुख से तो मैं सुख दुख को कैसे समझता मैं सुख दुख को नहीं जान सकता था यदि अनन अहम अनन अभिन्न यदि मैं सुख दुख के साथ अभिन्न होता तब क्या होता तब उभय सुखर दुख को न जानी आम मैं नहीं जान सकता था किन्तु जाना मी, मैं उसको जानता हूं विषय रूप में देखता हूं जिस प्रकार पट को देखता हूं इसलिए तस्मात अन्न इसलिए मैं सुख दुख से भिन्न हूँ मैं दुख से आत्मा इसलिए है, हमें दुखी, मैं, मैं दुख में ऐसा बोलता हूँ पर सुख दुख के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है कि किसी प्रकार हम सुख दुख को देखने वाले और सुख दुख वेदना विक्रिया स्वार्थ ही व प्राप्त होती अच्छा यदि तस्मत सुख दुख और ये बोध विक्रिया स्वार्थ वो अपने लिए होता है तदुक्तम चैत अन्य यदि अभिन्न होता तो अपने लिए होता सुख दुख वो तो दूसरे तो को संघात के अंदर है तो सुख दुख वेदना विक्रिया चार्थ एवं प्राप्त होती जहाँ सुख दुख है वहीं पे सुख दुःख होता है जो देखने वाला है वो सुख दुख वाला नहीं होता सुख दुख को देखने वाला है कोई व्यक्ति का दिखाई दिखे दिखे तो तो दिखाई पर, तो में दिखाई पड़ता है कि किसी एक्सीडेंट से पैर करी उसको मैं देखने वाला हूँ इसीलिए सुख दुख वेदना जो स्वार्थ ही प्राप्त न थी वो अपने लिए थोड़ी अपने लिए होता है जहां पर है उसी जगह पे रहता है वो और देखने वाले में नहीं आता वो इसलिए स्वार्थ तद उत्तम चैत वो अभिन्न होता, होता, तो होता।, होता। परंतु नहीं है तो दूसरे का ही है इसलिए न चाह तय स्वार्थता बुझ है उन दोनों का सुख तो दुख का अपने आप नहीं हो सकता है ये देखिए बोलते नहीं चंदन कंटक कृत्य सुख दुख के चंदन बोलते हैं कि चंदन चंदन हरी चंदन, उसको हमने लगाया, उसे होता है, से पैर में कंटक कार्य का का जो घट उपयोगी घटा तो घट के उपयोग घट के लिए नहीं होता चंदन का उपयोग चंदन के लिए नहीं होता कंटक के उपयोग कंटक के लिए उसको हम अनुभव करते हैं उसको हम अनुभव करते हैं सुख दुख सुख नहीं बोल सकता कि मैं सुख अनुभव नहीं कर सकता वो के लिए होता है दुख तो अनुभव करता है जिस प्रकार चंदन के सामने लगाया तो उसे सुख हुआ चंदन के लिए चंदन का सुख नहीं आया चंदन जो लगाता है उसके लिए इसी प्रकार से जो सुख दुःख हमसे भिन्न है मैं सुख दुख को उपलब्ध करने वाला और सुख दुख जैसे हम जिस जहाँ पे हमने सुख बुद्धि कर लिया वही उसी के लिए हम सुखी होते हैं जहां पे हमने दुख बुद्धि तो सुख तो तो दुख नहीं है कोई भी वस्तु तो पारमार्थिक रूप से सुख अथवा दुख हम नहीं बोल सकता है क्योंकि प्रत्येक वस्तु तो, प्रत्येक वस्तु तो संसार में किसी के लिए सुखदयी है तो किसी के लिए दुखदयी वही है किसी के लिए दुखदायी तो किसी के लिए सुखदयी दूसरे ये ये के, दुख, दुख के, के लिए होता है इसलिए जैसे हमने सुख दुख को मन से बनाया तद अनुकूल हम अनुभव करते हैं नहीं चंदन कंटक कृतिक सुख दुख चंदन कंटक कार्य घट उपयोगी घटा उसको अर्थ में नहीं आता वो घट घट के लिए काम में नहीं आता घर के लिए काम में आता चंदन आदि मैं जो चंदन आदि को जानता हूँ वो चंदन आदि का उपयोगिता मेरे लिए है चंदन की उपयोगिता चंदन के लिए नहीं है चंदन की उपयोगिता मेरे लिए अब है पूजा में लगाए या अपने में लगाए की किसी को दे दे वो हमारे ऊपर तद विज्ञात जिसका मैं जानता हूँ जो चंदन को जानता हूँ इसीलिए अहम ही तथ अन्न मैं उससे भिन्न हूँ समस्तम अर्थम जाना में उस विषय को मैं जानता हूँ बुद्ध आड़ू बुद्धि में आड़ूढ़ में आड़ूढ़ो करके मतलब मैं तो पूर्ण व्यापक हूँ तो वो जो जानने वाला है कैसे जानता है बुद्धि के ऊपर आग्र होकर के ये चंदन है ये चंदन हमारे लिए सुख दुख कार्य हमारे मतलब मन में जैसा पूर्व के तो कर्म से किसी विषय से हमारे अंदर जिस प्रकार संस्कार भरा हुआ है ना तद अनुकूल हम विषय को देखते हैं बड़ी विचित्रता इस चीज को यदि हम समझते तो हमको कभी भी किसी के ऊपर किसी कारण से कोई दुख अथवा सुख कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये तो हमारे पूर्व के संस्कार से चालित होकर हम बोल रहे हैं हमको तो उस संस्कार से बाहर आना है हमें संस्कार को मिटाना है ये यहाँ पे जो है अच्छी तरह से इस चीज को समझना है जिस चीज को मैं देखता हूँ जिस को मैं जानता हूँ जिस चीज को मैं उपयोग करता हूँ वो मैं नहीं हो इस प्रकार चंदन कंटक घड़ा आदि ठीक इसी प्रकार सुख दुख को मैं जानता हूँ और हम अपना सुख को भी बांटते हैं दुख को भी बांटते हैं लुख को बोलते हैं देखो इसके इसके लिए मैं खुशी है इसके लिए मैं मैं मैं है इस से इसका प्रतिकार को भी मैं कोशिश करता हूँ इसलिए अहमता तो अनु मैं निश्चित ही सुख दुख से भिन्न हूँ समस्तम अर्थम जाना भी मैं सुख दुख का समस्त बुद्ध को परंतु तो कैसे जानता हूँ आत्मा अकेला तो नहीं जान सकते बुद्धि का दुख कारक हो गया और वर्तमान जन्म में भी पूर्व जन्म के जो संस्कार उनसे व्यवहार करते करते तो उस संस्कार को और बढ़ा देते हैं हम लोग नया नया संस्कार उत्पन्न मतलब तो उसी से उस संस्कार को दृह करते हैं और फिर जब है फिर अन्न संस्कार को भी तत्त अनुकूल अन्य प्राप्त करके उस संस्कार भी जगाते हैं इसीलिए हम प्रारब्ध को भोगते भोगते फिर नया प्रारब्ध उत्पन्न हो जाता है इसलिए हम मुक्त तो नहीं हो पाते हैं संसार बंधन में घूमता रहते हैं पर ये जानना है कि जी आत्मा इससे अलग है और इसकी संस्कार से आत्मा बुद्धि के साथ मिल करके संसार में बांधा हुआ है इसलिए इसके साथ तादात्म करना है, छोड़ना है हमको तभी तो यदि तादात्म छूट जाता है तो फिर हम आत्मा पहले भी मुक्त था अभी भी मुक्त है और बंधन का भी है इस प्रकार कहने वाले शिष्य को इतना तक तो तुमको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है तो तुम चेतन हो तुम सुख दुख को समझते हो जानते हो तो हमारे लिए कौन वस्तु सुख कारक है कौन वस्तु दुख कारक है ये जानते हो तब भी सुख प्राप्त करना चाहते हो तो उस बस उस वस्तु का जान गया फिर क्यों नहीं कर पा तो बेचारा बोला क्या बोला कि मैं किसी के द्वारा चाली चालित होकर हूँ महाभारत में भी आता है, दूर बोलता है। जाना में धर्मम ना समय प्रवृत्ति जाना में अधर्मम ना समय निवृत्ति के ना भी देवे नृदि के ना नियुक्त करो ये जो हमारे जन्मांतरीय संस्कार या वासना है ये इतना बलवान होता है कि मैं धर्म क्या है अधर्म क्या है दोनों को जानता हूँ तो ऐसा बैठा हुआ है जो मेरे को मतलब धर्म से बाहर अधर्म से बाहर आने नहीं देता धर्म कर्म करने नहीं देता के नापी देव बनाने दिष्ठित है जैसे मेरे को नियुक्त करता है वैसे ही मैं करने में मजबूर भगवान कराते हैं तो ठीक है परंतु तो भगवान किसी को मनमर्जी नहीं कराते हमारे पूर्व जन्म के कारण कर्म के अनुसार जैसा सामने भोग सामने भोग वस्तु अथवा अच्छा, तद कुल वृत्ति मनोवृत्ति आगे हमारे दुख आने वाला हुआ तो ऐसा कुछ मनोवृत्ति मन में देगा मैं गलत काम करूंगा और फिर दुख भोग इसलिए परंतु पुरुष कार्य है जिस धीरे धीरे हमको ये समझना है किस कारण से हम सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं तो इस सुख दुख का अनुभव के पीछे है, तो हमको धीरे धीरे अपने चेष्टा के द्वारा उसको बदलना है अब देखिए गुरु बोलते तब तुम अपने लिए कुछ कर सकते हो तुम अपने लिए होना पर संघात हो। और जो जड़ वो पार के लिए होता है तुम अपने को चेतन सिद्ध कर सकते हो चिति न पड़े न पड़े इसीलिए तुम चेतन हो इसीलिए हो रहे तुम ये गलत कोई जबरदस्ती करता है उसमें जद्यपि अर्जुन ने पूछा अथके न प्रजुक्त हम पाप हम जड़ते पुरुष ये जो रजोगुण होता है हमारे अंदर उसके द्वारा गुण के द्वारा चलित होकर के हम ऐसा करते हैं परंतु पुरुष का यही है तुम चेतन हो गुण तो मतलब को, को तुम चलाओगे भगवान इसलिए भगवद गीता कांत अठारह में अध्याय में जाकर के सात्विक ज्ञान सात्विक कर्म सात्विक विभाजन करके दिखाया और इसको जान करके राजस्व का तामसिक को छोड़ना है और सात्विक को अपनाना है फिर सत्य गुण से सत्य गुण को भी भगा करके गुणातीत हो सकते हैं तुम चेतनवान तुम अपने लिए हो तुम दूसरे के लिए नहीं हो इसलिए तुम्हें अपना उन्नति के लिए जीवन को लगाना जितना दूसरे के लिए इस शरीर से काम होगा वो भगवान कराएगा उसके लिए आपका अलग संकल्प करने की आवश्यकता नहीं है एवं तरी स्वार्थम चितिमत् न पढ़े न प्रयोग इसलिए तुम अपने लिए कुछ कर सकते स्वार्थ तब तो अपने लिए हो चेतन होने के कारण तुम यदि संघात होते और, और न ना पड़े न प्रयोज इसलिए तुम्हारी अंदर का कुछ कमी है जिस कमी को तुम समझ नहीं पा रहे हो उसी के द्वारा चालित हो रहे नहीं, नहीं चीतिमान परतंत्र पड़े न प्रयोजित जो चेतन होगा जो बुद्धिमान होगा है? वो वो चालित नहीं होता अपने अपने स्वयं विचारूर्वक निर्णय करते हमें दे नहीं बोल अहंकार जिस, जिस को नहीं किया और जानते हैं कि जो बाश नहीं हमारे लिए दुखदायी होता है तो इसीलिए क्या होगा हमको उसको रोकना होगा नहीं चितिमान परतंत्र परे न कोई चेतन तत्व तो नहीं होता के नियुक्त नहीं होता च्चेटिमत अर्थत्व, च्चेटिमतर च्चेटिमतर च्चेटिमतर अर्थत्व, अनुपपत्ति, अनुपपत्ति, चेतन, एक दूसरा चेतन के लिए होगा ये भी नहीं होता एक चेतन तत्व तो दूसरा चेतन के लिए होगा ऐसा बात नहीं हुआ, क्यों समत्वाद दोनों समान कैटेगोरी होने के कारण जैसे प्रदीप प्रकाश प्रकाशरी दो प्रदीप दिया को जला करके आप बोल नहीं सकते कि एक प्रदीप दूसरा प्रदीप को प्रकाश कर रहे अपेक्षा पहले पहले नहीं रखता ठीक है ना इसी प्रकार से जो चिति मत होता है वो अपने लिए होता है दूसरा प्रकाश का चित दूसरे चेतन की अपेक्षा नहीं रखता यदि तुम्हें अंदर से कोई चला रहे हैं तो जर नहीं होगा चेतन जड़ को उपयोग में लाते हैं वो अपने उपभोग के लिए जड़ को प्रयोग करते हैं परंतु जड़ के लिए चेतन नहीं होता चेतन के लिए जड़ होता है अचितिमत अचितिमत ईट पत्थर वो अचेतन होने के कारण ही वो क्या होता है अपने लिए फिर कुछ सकते उस समय एकमात्र मनुष्य शरीर में आकर के ही हम कुछ कर सकते हैं बाकी कोई भी शरीर में स्वतंत्र रूप से कुछ अपना उन्नति के लिए कुछ करना संभव नहीं है सर्थ संबंध अनुपत्ति ना कि औचित मत दृष्ट एक अचेतन वस्तु दूसरा को अचेतन को मदद कर ये भी नहीं होता अचेतन वस्तु दूसरा को अचेतन कर ये भी नहीं होता अचेतन को तो चेतन ही मदद करता है और चेतन के द्वारा भी उसका काम भी लेता है अचेतन से अचेतन चेतन को उपयोग में आता है अचेतन अचेतन को उपयोग में नहीं आता एक ईट काट पत्थर ये नहीं सोच सकता की मैं दूसरा ईट पत्थर के लिए वो ईट काट पत्थर को उपयोग में ला करके एक चेतन से मकर बना देते हैं अर्थतम ये भी नहीं अचेतन एक का देखा जाता है यदि एक दूसरे का तो किसी चेतन के माध्यम से ही करता है अपने आप स्वतंत्र तो रूप से नहीं कर सकता इसलिए तब तो निश्चय हो गया कि तुम चेतन हो भी जान लो कि तुम परतंत्र नहीं हो तुम स्वतंत्र हो तुम अपने लिए कुछ कर सकते ये तुमने कहा कि मैं स्वतंत्र हूँ परंतु वो जो अधरूप हमने कर रखा उस मैं अधिक नहीं पा रहा हूँ निकालना तुम्हें कोई होगा क्योंकि तुम चेतन हो तुम अपने लिए कर सकते हो तुम जर नहीं हो कोई मेरे को जबरदस्ती करके अधरुप करा देता है ये कथन सही नहीं है ये हमारा संस्कार हमको कराता है हमको संस्कार से बाहर आना है दिया बोलता है कि कोई जड़ कोई जर को मदद नहीं कर सकता चेतन ही को काम है तो वो बोल रहे हैं कि, हैं कि आपने बोला एक चेतन चेतन को मदद नहीं करता ये कैसे बोल दिया आपने हमें तो दिखाई पड़ता है चितिम के समय अपि दोनों चेतन होते भी भृत स्वामी और नौकर और मालिक का दृष्टम नौकर मालिक के लिए मालिक नौकर के लिए होते हैं समझ में आ रहा है शंका ये ये जो है शंका देखे चित्र विशेष बोल रहा है आपने बोला एक चेतन दूसरा चेतन के लिए मददगार नहीं होता ये आप सही नहीं बोल रहे है हमें तो दिखाई पड़ता है क्या दिखाई पड़ता है कि एक चेतन दूसरा चेतन के लिए मददगार होता है कैसे बोलता है देखो वृत्तो और मालिक नौकर अनुमालिक नौकर मालिक के लिए उपयोगी मालिक नौकर के लिए उपयोगी होते हैं तब बोल रहे ले, देखो यहाँ पे थोड़ा सूक्ष्म दृष्टि चाहिए उष्ण जिस प्रकार जिस प्रकार अग्नि का स्वरूप होता है उसकी उष्णता और प्रकाश वो उष्णता प्रकाश उनके पास जो है दुष्ट अग्नि नहीं आता वो उसका स्वरूप भी रहता है तब चित्त तुम जो चेतन हो इसी प्रकार तुम्हारे देखो तुम्हारा स्वरूप है चेतन तुम सच्चिदानंद हो एक सच्चिदानंद सचिदान सच्चिदानंद से मकसद काम तो उसका शरीर की अथवा मकान की उपयोगी कोई काम करता है वृत्त से कोई मालिक कोई काम लेता है वृत्त से कोई मालिक कोई काम लेता है तो क्या काम लेता है यह तो अपना शरीर के लिए अथवा अपना मकान के लिए अपना फैक्टरी के लिए ये तो दिखाई पड़ता है वो उसके के है, मालिक के अंदर जो चेतन तत्व है मालिक तो चेतन तत्व तत्व है वो चेतन को मदद नहीं करता चेतन को सहारा लेकर के बुद्धि हो सकता है कुछ मदद करे दूसरे को बुद्धि को मदद करे परंतु सीधा सीधा चेतन चेतन को मदद नहीं कर सकता ये दोनों एक ही समान कैटेगरी की है इसलिए आप बोलते हैं नहीं बम इसी प्रकार से इस प्रकार वृत्तों मकान मालिक के शरीर मकान अथवा तो फैक्ट्री के लिए लाभदायक है ठीक इसी प्रकार मकान मालिक उसके विनिमय में उसको अर्थ देते हैं चेतन cool. से चेतन मदद नहीं करते हैं वो जड़ वस्तु दे करके उसको मदद करते हैं इसी प्रकार से वो उसके लिए अर्थ उसके लिए उपयोगी होता है इसीलिए और लीजिए उसको कितना पैसा देगा उसके लिए बुद्धि करते हैं आत्मा कुछ नहीं करते आत्मा में तो कोई क्रिया नहीं है शरीर आत्मा की विद्यमानता में शरीर जड़ जरि शरी चेतन जैसा दिखाई पड़ता है चेतन तो एक ही है चेतन चेतन के लिए मददगार नहीं होता चेतन अस्तित जो जड़ है वो जड़ चेतन के लिए मत, मत वो दूसरा जड़ के लिए मददगार होता है शरीर जो जड़ है वो दूसरा जड़ चेतन वहां पर विद्यमान केवल मतलब तो रहता है पर तो जो चेतन चेतन के लिए मददगार नहीं होता जैसे एक अग्नि दूसरा अग्नि के लिए एक दीवा दूसरा दीवा के लिए मददगार नहीं इसलिए आप बोलते हैं अग्नि उसमें प्रकाशव तबिम विवक्षित तुम जो चेतना अग्नि की स्वरूप जैसा उसका स्वरूप क्या है प्रकार इसी उसमें चेतना स्वरूप है चेतना यदि तुम्हारा स्वरूप धर्म में भिन्नता है धर्म तो किसी धर्मी में रहता है उस धर्म में भरना घटना किसी को देना न होता है परंतु स्वरूप जो है उससे आप कुछ भी नहीं कर सकते वो रूप प्रकाशित तो होता है प्रदर्शित समझाया तो प्रकाश जैसे को, तो समझा या? जैसे एक प्रकास प्रकास को मदद नहीं करते एक प्रकाश दूसरे प्रकाश को मदद नहीं करते वहां पर भी प्रदीप में थोड़ा सा विलक्षणता दिखाई दे सकता है क्योंकि दो दिया में अलग अलग जलते और प्रकाश में थोड़ा उज्जवलाता आ जाता है परंतु आत्मा तो दो है ही नहीं वहाँ पे कुछ भी बढ़ना घटना नहीं है व्यवहारिक दृष्टि से प्रकाश अलग अलग सोर्स यहाँ पे आत्मा में तो वैसा नहीं है इसलिए प्रकाश प्रकाश को प्रकाशित नहीं करता प्रकाश प्रकाश को मदद नहीं करता प्रकाश अन्य वस्तु को देखने के लिए मदद करता है तत्रे एवं शती। सर्वं अग्नि ये देखिए पे इसलिए स्थिति इस ऐसा होने के कारण तथा एवं सति स्वबु आरोह अपनी बुद्धि में आरूढ़ हो करके ही बुद्धि में आरूढ़ होते ही चैतन्य व्यापक चैतन्य परिच्छि जैसे प्रतीत होने लगता है इसलिए बोलते हैं ये सब सार अपने सारा वस्तु को उपलब्धि करो अपनी बुद्धि के ऊपर अग्नि उकाश तुल्यना कूटस्थ नित्य चैतन्य स्वरूपे न तुम जैसे अग्नि का उष्मा प्रकाश उसका स्वरूप है इस प्रकार कुटस्थ नित्य चैतन्य स्वरूप रह करके तुम बुद्धि के रूप आरोप होकर के बुद्धि व्यवहार कर रहा है कोई परिवर्तन बुद्ध है। है? को, बुद्ध को मतलब बुद्धि के साथ धात्म करके अब स्वप्न भी देखते हैं बुद्धि के साथ ध्यात्म करके मैं ध्यान करता हूँ मैं कुछ क्रिया कर रहा हूँ ये बुद्धि के साथ धादात्मक करके आत्मा बोलते हैं परंतु इसके बुद्धि आरूर हो करके ही तुम सब कुछ उपलब्धि करते आ, बस तो भी कैसे प्रकाश के करके, में हो और तुम वास्तविक इसको भगवान श्री कृष्ण भगवान गीता के तेरहवें अध्याय में बोलते हैं पुरुष प्रकृति स्थायी भूमते प्रकृति जान बुना पुरुष प्रकृति को उपस्थित हो करके प्रकृति संबंधित गुण दोष को भोग अपने आरोप कर लेते हो गया बुद्धि बुद्धि प्रकृति के विकार हो गया और पुरुष उसमें प्रतिफलित होकर उस बुद्धि के तदात्मक कर... हो जाता है बुद्धि तदात्मक कर देते हैं फिर क्या होता है फिर बुद्धि का अनुसार पता मतलब अपने को ऐसा ही सोचने लगता है इसलिए परंतु हो कैसा तो गुटस्थेतन हो कोई मतलब भी विकार नहीं है ये चीज है कि चेतन हूँ अधिकारी आता तो तो क्योंकि हम मन की विकार को अपना लेते हैं मन बुद्धि की विकार को मैं अपने आत्मा में, आत्म, आत्म में आरोप कर लेते हैं इसको जो जो जो, मन बुद्धि के विकार को यदि हम देखते जाएंगे समझ जाएंगे ना तो फिर वो आरोप अपने आप छूट जाएगा धीरे धीरे यदि मन में कोई विकारात्मक वृत्ति होती है काम, हम गलती से मन के विकार के साथ आरोप करके मैं कामी मैं क्रोधी मैं लोभी प्रकार आरोप होता है लोग बोलते भी बुद्धि के साथ आरोप कर मन के साथ आरोप करके तो हम एक कुटस्थ शुद्ध चेतन मात्र है तो चाहिए कुछ भी इसको लेकर के आगे विस्तार से और बोलेंगे कि अब यदि सर्वदा क्या हो गया आत्मा हमेशा निर्विशेष है आत्मा में कुछ भी विशेषता नहीं है सारा विशेषता बुद्धि में है इसीलिए तब तुमने कैसा बोला था, था, था, था।, तो था, था, था, था। कि ये सब। मैं में से उठ करके फिर जागृत कर में शरीर, मन, करके तुम भोगते रहते हो स्वप्न काल तो केवल मत अंत कर्ण के साथ तुम्हें अपने में आरोप करते हो वो भोग आत्मा में कभी भी नहीं आए कु चैतन्य स्वरूप इसलिए कि मैं थी कुछ तुम तो ऐसा क्यों कहा सुश्रम सुसुप्त अवस्था में भी अनुभव करने वाला जो है वो जागृत काल में जो सुख स्वरूप है वो जागृत काल में भी वो सुख स्वरूप ही रहता है उठस्तु चैतन्य रहता है वो परन्तु मन और बुद्धि की सुख दुख को स्वप्न काल में मन जागृत में मन और जो मिला करके जो सुख दुख है उसके साथ आदत हम अपने को दुख दुख मानते मात्र के साथ हमारा संबंध कभी भी नहीं है सुष्ट विष्ट जागृत दुख और अब समझ में आया कि तो ये तुम्हारे धर्म नहीं है कि वे माया तुमने बोला था ना क्या यही मेरा स्वभाव है कि मैं किमित्त अथवा किसी निमित्त को लेकर ये मेरे को सुख दुख होता है ये जो तुमने बोला था कि हो क्या तुम्हारी ये जो गया कि नहीं गया क्या भी ऐसा सोच रहे हो कि कितना सूक्ष्मशा के साथ धीरे धीरे करके एक एक करके एक स्टेप बाय स्टेप उठा करके ये जो तुम्हारा व्यामोह मतलब मुख से बोल रहे थे मैं सुख दुख को भोगता रहता हूँ और सुख दुख मन की धर्म है और वो आत्मा के धर्म नहीं है ये जो मोह था ये जो मैं भोग रहा मैं मारने वाला अर्जुन को भी भगवान श्री कृष्ण पूछा yeah. कच्चित धनंजय जो मैंने इतना देर तक बोला क्या तुमने ठीक से सुना समझ में आया कि क्या तुम वास्तविक क्या हो ये मोह गया तुम्हारा की मैं मैं मारने वाला मरने वाला ये मोह गया कि नहीं गया भगवान पूछते हैं तो अर्जुन क्या बोलते हैं नष्ट महोत्सव इसे प्रकार यहाँ पे विशिष्य बोलेंगे तो भगवान ये महोत्सव तो चला गया ये जो से मैं सुखी दुखी हूँ तो बोला में हूँ इस जगह पर अभी भी हमें थोड़ा तो शंका है तो मैं कुटस्थ हूँ तो भी हमारे वृत्तियां तो मन से नहीं जाते वृत्ति तो आत्मा के ऊपर ही होते हैं तो कुटस्थ कैसे होंगे ये का है करके रहता इसमें बोला तो ठीक तो होगा तो एक मैं कूटस्थ कैसे हो पाऊंगा कुटस्थ तो नहीं हूं मैं इस प्रकार आप शंका करेंगे शिष्य देखिए परन्तु ठीक है इस शंका को तब कल करेंगे यहाँ तक एक चीज निकाल दिया चैतन्य स्वरूप हो नित्य चैतन्य स्वरूप हो तो नित्य चैतन्य स्वरूप समझ में आया कुटस्थ कैसे हुआ विकार तो फिर भी दिखाई देता विकार तो उठते ही है तो वो विकार अपने में है कि कहाँ पे उसको समझाने के लिए अगला ग्रंथ बोलेंगे तो इसको पे रखते हैं तो देखिए कितना इस चीज को बार-बार विचार बार करना है आपको ये हमारे मान बंधन की हेतु क्या है ये जो हम आपके स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं यही हमारे बंधन का हेतु है और को जो चीज जहाँ पे है उसको वहीं पे देखना सीखे ये शात्विक ज्ञान है और जो चीज जहां पे नहीं है उसको वहां पे देखता ज्ञान है जो चीज जैसा है उसको उसी रूप में देखना सीखे देख क्या हो जाता है वो चीज के द्वारा अप्रभावित नहीं होंगे वो उसी जगह पे ऐसा समझ में आ जाएगा अब जो है वैराग का शतक ये भी बड़ा सुंदर अभिकार है कल तो छब्बीस तक लिए थे ना जन के द्वारा प्राण तो अच्छे, अच्छे कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है स्वतंत्र रूप से अगर रे शक्त है वो सबसे अच्छा है इसको उसको मन में रखते हुए अगला श्लोक को बोल रहे ट्वेंटी फोर वो होगा ना आज आज। से से शुरू शुरू। करेंगे तक तक होगा जो ना हो। तो है करके जीवन धारण करना वो तो ठीक तो है परन्तु तो तपो तो फिर में हिमालय में जा करके बस तब पूर्व जीवन जापन करे भोजन जैसे आ जाएगा उसी से संतुष्ट क्यों भिक्ष मान ले जाने का ये एक एक करके ऊपर उठा रहे ठीक है वो तो हमको चाहिए कुछ तो गांव में जा करके थोड़ा भिक्षा जितना मिला लेकर लेकर वही बसा जी वो भी नहीं करना पड़े यदि एक एक दिन ऐसा हो सकता है कि ना मिले परंतु पता लग जाता है भगवान को तो पता लगता है कौन कहा बैठा हुआ है क्या कर रहा है तो उनकी शरीर रक्षा करने के लिए वहां पे भोजन बेचने की जिम्मेदारी भी होती है। इसको मन में रखते हो देखिए सुंदर बोल रहे हैं। गंगा तरंगा शीतला नीद्याधर अधूषित चार शील तला स्थानी की हिमवत प्रता ने मान परपिंडरता मनुष्या गंगा तरंगीतला चारुशील स्थानी की पिंडरता मनुष्य अब बोल रहे ये जंगल हिमालय वो क्या नष्ट हो क्या क्या अभी भी, भी, भी हिमालय की गंगा के जल नहीं मिलता गंगा तरंग शितलानी। गंगा की तरंग तरंग मतलब तो मतलब के जो है है मनुष्य का वो अफीर विद्याधर अधारुशील मतलब त्यागी अथवा विद्वान सन्यासियों के द्वारा अधिष्ठित जो छोटा छोटी गुफा क्या क्या? वो भी नष्ट हो गया क्या? और स्थान मतलब हिमालय में रहने वाले जो स्थान था, क्या उसका नाश हो गया मतलब गंगा जल तो सहज उपलब्ध है हिमालय में जड़ी बुटिया भी सहज मिल जाता है कुछ ना कुछ गुफा भी रहने के लिए मिल भी जाता है तो क्यों अपमानित होकर दुखों से भीख मांगने जाने का मनुष्य जो अपमन सह करके में जीविका निर्भर करने की इच्छा करते छोड़ पहले देखिए कि अहंकार को छोड़ करने के लिए भिक्षा अतो भी ब्राह्मण से गांव में जा करके भिक्षा के लिए जीविका ठीक है तो बाद में बोल रहे हैं अभी कि एक कोके और आगे चलो ना कि देखो ना हिमालय में शीतल गंगा जी तो अभी भी बह रहे हैं हिमालय में जड़ी बूटियों की कमी भी नहीं है तो जैसे वहां पर तो किसी ना किसी शिला के नीचे थोड़ा गुफा जैसा भी रहने के लिए मिल जाता है तो दूसरे की परमुखा करके जीने की क्या लाभ? में जीने का क्या लाभ है जब आरोपी अपमानित होकर अपमान के जो भी कोई व्यक्ति देते हैं कुछ खिन्न होकर देते हैं तो इस खिन्नता खिन्न अन्न ग्रहण करने का क्या लाभ होता है तो उससे अच्छा है कि बस आगे बोलेंगे चलो हम लोग जंगल चले जाते हैं जाब हम लोग जंगल में जा करके बैठते हैं वो है तो इसलिए गंगा मतलब गंगा जी का शीतल पानी जो उपलब्ध है और हिमालय में ज्ञानी महात्माओं की भी सहज उपलब्ध है उच्छी तरह से बिताने में क्या नुकसान है क्या वो सब स्थान तो यहाँ हिमवत स्थानी प्रलानी हिमालय में क्या नाश हो गया जब जो मनुष्य जब सह करके में मतलब उसके ऊपर जीने की इच्छा करते हैं अथवा उसी के ऊपर जीने का इच्छा रखते हैं क्यों नहीं जो है हिमालय में जंगल में कोने में जा करके आपने अनायास्य जीवन साधन फल देते भी भी भी आजकल कम हो गया पर फिर बिना प्रयास से हो ही जाता है जीवन धारण को जो तो है तो भगवान पहुंचा ही देते। तो फिर फिर जो मतलब दूसरे जो की जो धन जो यथार्थ रूप से उपार्जन की हवा नहीं है उस धन को पढ़ने करके जीने का क्या लाभ क्यों हम उसको सोचते चलो भागते हैं जंगल में जाकर के बैठते हैं। इसको समझाने के लिए और स्पष्ट करते गिरीभ्य तरुभ्य सरस फलभूत बल कल नाखा बीक्ष जन मुखा प्रसवगत श्रयाना दुखा चित नीत भ्रूलता कंदयुपगता निर्जरा व गिरीभ्यस्था तरुभ्य सरस फलभूत शाखा खलानाम दुखाप्त सल्प पवन इसका संस्कृत को थोड़ा सा कठिन तो है इसका तो तो अन्न सरल है इसमें इधर उधर नहीं करना पड़ता है बोलते हैं कि गिरी गुलादी कंदा प्रलयोग क्या वो नाश हो गया क्या, में थोड़ा जो है क्या खाने के लिए कुछ नहीं रह गया क्या वहां तो है ही वो निर्जरा गिर जो नदियां निकालते हैं नदी बाहर से क्या वो भी बंद हो गया क्या सरस फल अभूत कि जो पेड़ पौधा से जो उसका फल जुक, रस जुक तो फल और उसका जो छाल क्या वो भी नाश हो गया क्या जब ये सब चीज़ मतलब विद्यमान है वहाँ पे तब क्यों दूसरे का कष्ट उपार्ज धन और जो मुख को विकृत करके देता है दूसरे दुस्त, दूसरे व्यक्ति का दुख अब्त तो समय पवन अवसात मतलब अत्यंत तो कुछ दुख से प्राप्त तो किया जो अल्पवित अब उसका गर्व भी है मतलब क्या, आप पर देना तो क्या कहना चाहता इस प्रकार जो मनोवृत्ति लेकर के देते हैं अथवा जो लेना पड़ता है लेना पड़ता है इसका क्या आवश्यकता है बैठो अपनी जगह स्वतंत्र से अपने आप ही जो है भगवान की इच्छा शरीर धारण निमित्त जो चाहिए वो अपने आप रहने के स्थान अन्न वस्त्र वासन की आवश्यकता होता है उसको व्यवस्था करने का जिम्मेदारी भी भगवान का ही उसको लेकर के चिंतित होने से कोई लाभ नहीं है और जिस पुण्य कर्म के बल से साधु होने की मनोवृत्ति भगवान ने दिया उसी पुण्य कर्म के बल से उस शरीर रक्षा के लिए जो जो के लिए जो चाहिए वो भी देने भगवान की की भगवान है इसलिए पे ग्रंथकार बोल रहे हैं कि कंदा कंदरे भलयम उपगता क्या गिरी से कंद मूल मूलादि और मतलब हिमालय में जो जड़ी बुटी आदि मिलते हैं मिलता है जिसको खा करके मनुष्य आसानी से जी सकते हैं क्या वो नाश हो गया अथवा पहाड़ सुना कि नदिया निकालते हैं तो क्या नदिया बहना भी बंद हो गया अथवा जो पेड़ से रस सहित फल मिलता था क्या वो भी नहीं मिलता क्या बल कलिंद शाखा अथवा पेड़ की शाखा बल कला जो थोड़ा सा वो भी तो है ही वहाँ जिससे जिसके लास्ट में जाएगा जन जा जो मुखों को देखते है, किन मुखो को किन जो जो है कि व्यक्ति का अत्यंत दुर्वीन उस खल व्यक्ति के जितने दु, दु, दुष्ट मतलब अनैतिक रूप से धन उपार्जन करके रूप से अनैतिक्जन किया ना इसीलिए इस प्रकार जो यथार्थे आज कल और अधिक होगा तो सोचेगा तो थोड़ा दे ही देते हैं परंतु तो भी अच्छा नहीं देता इस प्रकार धन की क्या आवश्यकता है अथवा इस प्रकार खिन्न रूप से जो विक्षा है उसको लेने की क्या आवश्यकता है हिमालय में अपनी जगह पे बैठे रहू अपने स्थान में बैठे तो भगवत चिंतन करके जीवन बिताओ आत्म चिंतन के लिए तो भगवान उसके लिए जिस वस्तु की भी आवश्यकता होती है तो जरूर पहुंचा देंगे इसलिए तो अभी जब ये जो चीज सहज ये है पहले जो चीज सहज उपलब्ध था उसी के द्वारा ही जीवन निर्वाह करते थे अभी भी जो चीज बिना मांगे सहज उपलब्ध हो जाता है उसी के द्वारा जीवन निर्वाह करना चाहिए और भगवत चिंतन में जीवन बिताना चाहिए वो दुष्ट के पास जा करके यदि पारिवारिक बोझ हो तब तो जाना ही पड़ेगा इसीलिए उसको मन को हटा करके बस केवल भगवत निर्भर होकर के सहज जो वस्तु उपलब्ध हो रहा है उस वस्तु तो के द्वारा ही जीविका निर्वाह करना चाहिए कि बस और बाकी किसी भी प्रकार कर्म का कर, संकल्प कर, कर, ये करना करना तो उसके लिए मांगना ये चीज जो है तो मतलब अभिष्ट तो नहीं है दूसरे की तो नहीं है उसको लेकर के आगे और बोल कर तो दीर्घ काल इस प्रकार पर अन्न से करने से जीव। क्या लाभ है चलो हमारे मित्रों चलो हम लोग बन में जाएंगे अगला श्लोक को देखिए सुंदर बोल है मूल फल तथा प्रणय मृत्यु स्वाधुना भूष उठ जाबू बना नाम अविवेक ना मूल मनसा जत्र सदावैल गिरा सूयते पुण्य मूल फलैस्तः प्रणयिनी वृत्ति नव भूषय्यालबर कृपे उठ जाबू वनम शूद्राण अभिवेक मूढ़ मनसाम त्याय हे प्रिय सखा चलो हम लोग जो है उत्तिष्ट उठो मनम जागो हम लोग मन में जाएंगे यहाँ पे रह करके क्या लाभ होगा उत्तृष्ट मत मतलब उठो हम लोग चलो जंगल में जाते हैं जहाँ पे फल मूल जो है सहज उपलब्ध मूल फल पवित्र जो है फल मूल के द्वारा जीवन बिताएंगे बीताएंगे प्रणयन मतलब जीवन जीवन का किसी से मांगना नहीं पर जो सहज उपलब्ध है इस प्रकार वृत्ति को अवलंबन करो प्रणयनिम वृत्ति गुरु साधुना मतलब जो सहजलब्ध वस्तु होता है उसको अवलंबन करके जीवन धारण करने का इच्छा करो क्या है जो जमीन में पत्तल बिछा करके बस उसी के ऊपर सो जाओ और पेड़ से पत्ता पुता कुछ लाओ और को तो उसी के ऊपर एक कपड़ा हो तो डालो उसी के ऊपर सो जाओ थोड़ा साफ कर बस मतलब जो सहज रूप से उपलब्ध हो रहा है उस वस्तु का अवलंबन करके जीना सीखो किसी की किसी प्रकार मांगने के लिए जीवन धारण करने के लिए मांगना जो है बिल्कुल अनुचित है उसमें तो हमारे लिए कुछ कृपाणा था नहीं कर रूप से जितना पेड़ से पत्ता चाहिए जो होता है, उसको डालो डालकर तो उसी के ऊपर नहीं मिलता है तो भी क्या फर्क पड़ता है चलो उत्कृष्ट उठो उठो मन हम लोग मन चलते हैं अथवा कोई और भी हो सकता है उठो और जो है चिंता मत करो भी चलो हम, लग, चलो हम लोग मन में चलते हैं हम लोग बन में चलते हैं अविवेक मूर् मनसाम जो अविवेकी व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति चित्र व्यक्ति यही लोग जहाँ पे अभी मतलब ईश्वर मन मालिक बना हुआ सका ठीक है वो क्या किया धन धन है है को इकट्ठा करने का बीमारी के के द्वारा हो गया जिसका मन और पानी इस प्रकार व्यक्ति सामने रहने से क्या लाभ जंगल में चलो इस प्रकार व्यक्ति का नाम भी नहीं मिलेगा वहां पे नाम अनाश्रूय है शुद्र नाम अविवेक अमूर मन शाम सदा जहाँ पे अविवेकी व्यक्तियों का कर्तव्य कर्तव्य विचार भी मचित्त चुद्ध व्यक्ति और जिन लोगों की जो है विकास तो से जो घोर प्रलाभ भाषी धना व्यक्ति का उन व्यक्ति का नाम अपनी सुनने को नहीं मिलेगा इस प्रकार जंगल में जाकर के स्वतंत्र रूप से बस जीविका निर्भर करने के लिए जिस आवश्यकता था वो भगवान देते हैं इस प्रकार जीवन धारण कर भगवान के चिंतन करते ही तब जो है सुख के जीवन आनंद के जीवन मिलेगा ये जो है वैराग्य पराकाष्ट को दिखाते इस प्रकार के जीवन के ऊपर आप आश्रित हो पाते हैं तब कभी दुख आएगा ही नहीं नहीं होगा पुण्य पुण्यफल और वृत्ति मतलब प्रणयन वृत्ति मतलब किसी को पर निर्भर करके नहीं जीवगा इस प्रकार मनोवृत्त को बनाऊ एकमात्र भगवान को छोड़ करके तो प्रिय वृत्ति किसी के ऊपर निर्भर करके नहीं जीवन इस प्रकार मनोवृत्तियों को बनाओ और जमीन में सोना सीखो तो कुछ नहीं है तो चाहिए तो थोड़ा पेड़ पत्त, पत्ता पुत्ता लगा लो और फिर तुम तो किसी भी जो आपको सहज रूप से मदद कर रहा है उसी का मद उठो इस प्रकार के स्थान में चलो जहाँ पे कोई विकारी मनोविक वाला धनाढा विकारी मनोवृत्ति और उसका नाम भी नहीं सुनाई देता तो शहर में अपने व्यापार ऊपर उस प्रकार प्रकार के के चलो जहां पे ये सब चीज नहीं आता एक एक से जो प्रकार की को दिखा रहे है पे। क्या जान एक है से दिन दिन उठकर जीविका करना सीखो अब देखिए आगे, आगे और बोल रहे हैं क्या टाइम इस लोक को पढ़ लेंगे ये शिखर नि छंद है प्रतिमक शीतिरुहा पय स्थान स्थे शिशिर मधुरा मृदुस्प शुललितलता सुलित लता पल्लमयी सहते सन्तापम तदपिध फल स्वेच्छा लतिनम्खेद क्षिुहा पय स्था स्थिमधुरा शुस्पा शुलितलता वल्लमयी सहते सन्तापदिधनी द्वारी में बिना रूप से उधर करने के लिए फल मूल मिल जाता है आज कल वन में बैठे रहने पर भगवान कुछ न कुछ कर देते हैं। और पानी भी नद समूह से आराम से मिल जाता है उसमें भी कोई परेशानी नहीं होता है। अब हमको एक्वागार्ड की पानी पीने की अभ्यास हो जाएगा अब गंगा जी के पानी पीने के लिए हमारा डर लगता है वो तो पहले सहज उपलब्ध होता है और अच्छा सुंदर सुंदर अनेक पत्ती भी मिल जाता है उससे आप सरल सुखपूर्वक निंद्र के लिए अनुकूल बना सकता है ये सब सहज उपलब्ध होने पर भी फिर भी देखिए हमारे धन मन धनी व्यक्ति के पास जाकर के भिक्षा मांगता है ये क्यों हम भी धनलिप्त हुए हम भी धनलिप्त हुए फल तो क्या हो गया हम धनी व्य के पास जाकर के भीख मांगते हैं कि ये मिल, जाता, मिल जाता है तथा धनुष व्यक्ति को दर में जा करके धन लोप की उपस्थित कितना भी लाछन करने के लिए तैयार हो जाता है भी सारा चीज सहित उपलब्ध है हम आसानी से जीवन जी सकते हैं फिर भी सहत तो संदि धनी नाम दृपना इस प्रकार कृपन बुद्धि वाले मंद बुद्धि वाले लोग क्या करते हैं धनी व्यक्ति के पास जाकर के धन आदि को मांगते हैं को सहन करते हैं, के के हमें जो जो है है, है देता धनी के घर में जाकर भीख मांगने करना ये सब हमारी मतलब यामर अंदर दिनता को ला देती है सारी चीज सहज रूप से उपलब्ध हो जाता है यानी कि अभिप्राय यहाँ के उस समय की समय के की तुलना में वर्तमान के समय में भिन्नता तो जरूर है परंतु जब अपने कोई पर नहीं करते भी, केवल के नहीं बस उतने में जीवन निर्वाह करने का प्रयास करें उतने में संतुष्ट करें तब क्या होगा कभी दीनता नहीं आएगी अपने में नहीं तो दीनता के भाव आता है मन मरे उसने दिया इसने क्या चकली कोगा ये सब आप पंच निकाल जाते आज यहीं पे रखने को पूर्ण मादा पूर्ण विदा पूर्णाप पूर्णमुग्ध चतिपूर्ण स्पूर्ण मादा ये पूर्ण नेवाब शिष्य हैं ओम शांतिशांतिशांत ओम नमः ओम नमः नमः नमः नमः नमः नमः नमः